धतमुसेनिंदो वृद्धस विश्ववेलास्वशाशन ओम शांति शांति शांति ठवा है ना सात तक हो गया था जी। तो सातवें में ये बता दिया है तो तुरय तत्व है किन्तु उसमें कारणत्व कैसा आता है ये बता दिया कारणत्व तो आने से वो सारा जगत को सृष्टि करता है उसके लिए तीन दृष्टांत दिया था पीछे एक तो मकड़ी का और पृथ्वी और पुरुष वैसे ही उनसे सारे उत्पन्न होते भगवान कारण तो होने पर भी उसमें कर्तापना नहीं है हाँ कर्तमा नहीं पृथ्वी में जैसे है तो उसमें कर्तापना मानेंगे किसमें पृथ्वी में नहीं पृथ्वी में करतापन नहीं क्योंकि औषधि उससे जैसे निकलते हैं जैसे हम लोग का, का दृष्टांत है पृथ्वी में करता तो नहीं है ईश्वर में करते तो मानेंगे तो तो जगत की सत्य स्र, कर रहे इसे कर्तृत्व तो मानना ही पड़ेगा इतना है कर्तृत्व होने पर भी इसलिए बहुत ये करते है ना दोष देते हैं भाविकार यही कहता है तो ब्रह्मा में तो अज्ञान नहीं रह सकता है ब्रह्मा में कैसा अज्ञान रहेगा इसलिए अज्ञान का आश्रय जीव है वो मानता है ब्रह्मा को विषय करता है तो ये अपना ये संक्षिप्त शारीरिक आदि सर्वज्ञात्मक मुनि यदि कहा नहीं नहीं अविद्या ब्रह्मा में ही आश्रित है जीव में नहीं तो जीव तो बाद में आ गए ना मान जीव में कैसा आश्रित रहेगा पहले अविद्या रहेगी रहेगा जीव पहले अविद्या के द्वारा जीव बना है ना तो इसलिए उठा जीव तो पश्चिम में है बाद में है तो अविद्या का आश्रय कैसा होगा वो तो जननी है ना उसकी तो इसलिए ब्रह्मा में आश्रित है ब्रह्मा को ही विषय करता है ना अनादि तो पर नहीं अनादि नहीं, नहीं, है अनादि नहीं, नहीं, मिनट का नहीं, आएगा। नहीं, नहीं, तो ना ना। नहीं नहीं नहीं आएगा होने पर भी आश्रित किसी ना मानना ही पड़ेगा ना जैसे अनादि होने पर भी वो या तो स्वतः स्वता मानना पड़ेगा या परता अनादि जैसे जीव भी है अनादि है उसमें कोई आत्मा का मान आदा अनादि माना जीव ऐशा विशुद्धा चित्त तथा जीव अविद्यामा का माना है आश्रित, ये अनादि अनादिश्रित आश्रित आश्रित नहीं मानेगा तो उसका स्वतः सत्ता मानना पड़ेगा ये दोष आता है इसलिए किसी न किसी में आश्रित मानना पड़ेगा अविद्यादि तो को सारे को इसलिए इसलिए भ्रांतिकाल के मत में जीव के आश्रित ही मान लो नहीं नहीं जीव के आश्रित मानने के जीव तो बाद में उत्तर में अविद्या के बाद अनादित समय बराबर है तो उत्तर पश्चिम का सवाल नहीं उठेगा श्रुति बोल रहे है ये बोल रहे क्या नहीं। माया भासेना करोती उनका भी, भी, भी युक्ति है। नहीं उनका भी युक्ति है। नहीं। नहीं। अब मान दीजिए क्या जिसमे अज्ञान रहेगा ना तो अज्ञानी होना चाहिए तो ईश्वर को अज्ञानित्व आ जाएगा वो भी संभव नहीं है और कर्ता बना अगर नहीं करताबन मानी आपत्ति कोई आपत्ति नहीं वहाँ अज्ञा आ जाएगा ईश्वर में इसलिए वो कहा था नहीं नहीं जीव में आश्रित आतृत्व अगर स्वरूप का बोध है वो तो तो अखंड एक उसमें तो है, नहीं।, नहीं, नहीं तो फिर कर्ता भाव नहीं भी नहीं आना चाहिए नहीं, हम लोगों का दृष्टि हमारे दृष्टि से तो ज्ञानी को भी हम कर्ता मानते हैं है ना हमारे दृष्टि से इश्वर भी करता। क्योंकि जानी, भी, जानी में भी कर्तृत्व नहीं क्योंकि कर्तित्व के लिए पांच कारण अधिष्ठान तथा कर्ता तभी कर्म माना जाता है तो हम लोगों का दृष्टि से इसलिए कोई आपत्ति नहीं हमारी हाँ, हाँ, दृष्टि से तो इसलिए वहां ईश्वर में अज्ञान रहे परमात्मा में तो वो अज्ञानी हो जाएगा इसलिए जीव आश्रित है ये बोलते जीव आश्रित बनेगा नहीं जीव तो बाद में क्योंकि अज्ञानी है ना अव्याकृष्ट बाद में सारा होगा जीवत्वादी दृष्टि तो ईश्वर मायाबास न जीव ऐसा करो तो करो नरसिंह उत्तर था है ना फिर वो तो फिर ब्रह्म के माना शुद्ध के आश्रय में रहने वाली। आ, इश्वर के हाँ। में नहीं परंतु उन्होंने कहा वो अज्ञानी नहीं।, नहीं अज्ञान रहने मात्र से वो अज्ञानी नहीं होता है उन्होंने कहा ये अज्ञान है जीव का पक्षपाती ईश्वर का पक्षपात नहीं ईश्वर में रहेगा किन्तु पक्षपाती जीव का है ईश्वर का नहीं ईश्वर के अधीन है और जीव क्या है माया के अधीन है बस यही अंतर है इसलिए वो अज्ञा नहीं होता है ऐसे समाधान तो तो यहाँ तक बता दिया इसलिए कर्तल कर्तृत्व तो अपेक्षाकृत है अपेक्षा है जी जगत का श्रेष्ठ है हाँ हाँ, तो इसलिए कारण को लेके वो जगत का बता आगे बता रहा है उसी को लेकर उसी को स्पष्ट करने जा रहे है सृष्टि का क्रम बता रहे कैसा करता है भूमिका है थोड़ी यद् उत्पद्यमानं यद्रह्मण उत्पान विश्व यदि ब्रह्मण उत्पादम यदि ब्रह्म अर्थात यहाँ अव्यालना ब्रह्म मतलब ब्रह्मा से, मतलब से उत्पन्न होने वाला जो जगत विश्व विश्व बोलते सारा प्रपंच Sarvam. तो ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाला वाले नर्व खद ब्रह्म तज्जला शात भाषिता छो क तो इसलिए हम बता रहे है उस ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाला ये जगत विश्व बोल तो जगत जगत बोलते चर करती जर्जरति भरभरती जगत बार बार करता है बार बार भरण पोषण करता है बार बार नष्ट होता है शिवराज विषय में जगत का लक्षण किया बार बार बार बार करता है बार बार बार बार भरभरती जर्जरती बार बार, बार नष्ट होता है जगत माना तो इसलिए उत्पद्यम कह विश्व विश्व बोल तो प्रपंच अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला ये जो जगत है तक क्रमेण उत्पद्यते आगे जो बताएंगे आठवें मंत्र से ये क्रमिक उत्पत्ति ऐसे तो भगवान बाश्यकार जी ने कहा दिया है ब्रह्म सूत्र आदि में ये उत्पत्ति के लिए कोई क्रमिक कोई आवश्यकता नहीं है दोनों हो माना जाता है है ना, जैसा वहाँ दृष्टांत दिया है हाथ में रखा हुआ भद्र के फल है आप एक एक भी फेंक सकते हैं एक साथ भी फेंक सकते हैं। माने युगपद हाँ किंतु युगपद होने से साधक को समझाने के लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा इसलिए यहाँ क्रम मुख्य प्रदान आदर युगप मान लीजिए वहा स्वप्न वो स्वप्न में देखे कभी कभी आप सपना देखते हैं पहले राजा बन गया उसके बाद उसका विवाह हो गया उसके संतान हो गया उसके बाद है क्रम से हो गया और एक साथ पूरा राजा युवा से एक साथ होता है योगपद भी होता है तो दोनों स्वप्नवत माना है। अगर जीव अविद्या के आश्रित रहेगा तो फिर अविद्या तो जड़ है तो फिर चेतना जड़ के आश्रित माना जाएगा कौन मान लीजिए जीव जो है अविद्या का आश्रय नहीं जीव में, हाँ जीव में आश्रित रहती है अविद्या रहते हैं आश्रित पद्मी है ना, हाँ। है ना वो लोग कहते है नहीं नहीं ब्रह्मा में अविद्या आश्रित है और ब्रह्म को विषय कर रहे है जैसे जो काय है ना जल में आश्रित है जल को विषय करना विषय बोल तो अच्छा धन करना इतने से उसमें मैं यज्ञ ऐसा आना नहीं चाहिए नहीं मैं अज्ञान जी, तो क्योंकि अज्ञान का वो दृष्टा है आ, इसलिए मैं अज्ञा हूँ नहीं आते इन्होंने कहा तो ईश्वर भी अज्ञान होना चाहिए जी, जी, जी, वो आक्षेप था उनका हाँ, उन्होंने कहा रहने मात्र हाँ, से वो अज्ञान का मैयाध्यक्ष प्रकृति सुचारे नहीं होता ये ऐसा समाधान किया है। और उपनिषद भी बता रहे हैं ना वो ऐसा तो दोनों उसके संतान है ना ईश्वर और तो उपनिषद है उप, आपने पंचदशी का वो जो श्लोक उठा पंचदशी पंच को मानेगी ना उपनिषद है ही। है नरसिंह था मायाबास नोनि नरसिंह था पाया बेटा लेकिन शक्ति का चार रूप माना है शक्ति का है ना दिये! चार स्वरूप माना है सूक्ष्म कारण स्थूल शक्ति का भी दो भाग माना है आगम तो स्थूल वेस्टि है सारे हमारे शरीर में काम कर रहे हैं सारा हाथ पैर हिल रहे देखने का कौन है? शक्ति है वो अब शक्ति ने तो उसमें कोई होगा नहीं समस्ती शक्ति के द्वारा सूर्य में सूर्य में प्रकाशित कर रहा था वायु में जीवन दे रहे हैं पृथ्वी में सबको धारण के जो अंग स्कूल होगा हो गया हाँ, माने विराट हो गया वो और सूक्ष्म शक्ति है वो तीन भाग में भगता है अच्छा ब्रह्माणी बनकर के सृष्टि के लिए कारण बन रहे वैष्णवी बनकर के पालन कर रहे और रुद्राणी बन शंकर जी को सहायता कर रहे तो इसीलिए आया ना वो एक बार शिव और दुर्गा को आपस में वार्तालाप बात शंकर जी कहा मैं सबसे बड़ा हूँ दुर्गा कहने सबसे बड़ी मई हूँ वाद विवाद हुआ तो अंत तो दुर्गा ने कहा मई बड़ी हूँ क्योंकि आपको आकार और नाम रूप किसने दिया शंकर आपका नाम नहीं। शंकर नाम आया कहाँ से आपके रूप किसने दिया तो, तो, तो तुम ही बड़े तो कहने का मतलब ये तीन शक्ति हो सूक्ष्म और चौथी तीसरी शक्ति है कारण शक्ति तो कारण शक्ति बन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की जना नहीं एक काम आए, भी आए, तीन चेले <laughs> तो तीन इसी ये कारण शक्ति हो अपना आपका उपनिषदी में यही बता रहे में यही आया तो ये हुआ कारण शक्ति अनुग्रह शक्ति हाँ कारण के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के जनानी और ये तीनों से रहित वो पड़ाशक्ति महाराज विद्या शक्ति अनुग्रह तो पराशक्ति शक्ति, पराशक्ति मतलब वो शिव और स्वरूपिणी नाम मात्र है हाँ। हमारे यहाँ हम पर माना वो पराशक्ति, हाँ पराशक्ति। तो इसलिए यहाँ बता रहे तद क्रम को मुख्य दिया है सृष्टि में आग्रह तो नहीं है नहीं समझ एक साथ भी होती है सृष्टि का होने में इसलिए क्रम इसीलिए है समझाने के लिए अच्छा लगता है आकाश है वायु है अग्नि है जल है पृथ्वी करके क्रम से गए तो ये होता जैसा मान दीजिए खाना तो भोजन ही है तो एक साथ सब डाल दीजिए क्रम से त्याग होता है ना तो सब मिला के खाना। मिला के पार लेते होता है जो खपर में खाने वाले होते हैं ना उसमें सब डालते सब डाल एक साथ में। खाना तो एक सब दाना ही तो एक क्रम से होता है वैसे सृष्टि तो तद अने क्रमेणा अने बोलते वक्षमाण क्रमेण ये जो आठवे में बता रहे है ना उस क्रम से उत्पद्य दे ना एक साथ नहीं क्योंकि एक साथ उत्पत्ति नहीं क्रम से है क्रम बता रहे युगपद जैसा बदरा मुष्टि प्रक्षेपवदिति बदिति क्रमनियम विवक्षार्थो अयम मंत्र आरभ जिस प्रकार बदरा बोलतो बेरों के जो फल हैं मुट्टी में रखे हुए तो बेरो बेरों के जो मुट्टी में रखे हुए हैं ना उसके समान नहीं यहाँ वो एक साथ फेंक सकते हैं ना वैसा यहाँ तृष्टि नहीं न, स्वप्न की तरह नहीं। तो अन्यत्री उभयात्मा युगपद भी है क्रम शास्त्र में विशेष रूप से क्रमिक को जोर दिया मुठटि प्रक्षेपित न बदरी उपलक्षण मात्र है हाथ में रखे हुए आमला हो बेर हो कोई भी पांच रखे है आप तो पांचों को एक साथ फेंक लीजिए तो पंचभूत हो गए और एक एक फेंक दीजिए तो क्रम से हो गया तो इसलिए तो क्रम हिस क्रम इसलिए भी नहीं जमता है क्योंकि कर्म और उसका भोग फिर जो है वो हो जाएगा कौन जैसे कोई कर्म का हम भोग भोग रहे हैं तो पहले कर्म बना की पहले जो है शरीर बना ये नहीं चलेगा मतलब कुछ अपेक्षकृत मान सकते हैं नहीं बोल सकते अभी का जो शरीर को लेके जैसे बीज अंकुर है ये वृक्ष कहाँ से आया पहले हमने लगाया था वो कहाँ से अधिक से बोलते वो तीन तक आगे गए तो अनावस्था गया।, गया नहीं चले इसलिए संसार को भी अनादि माना किंतु संसार अनादि स्वरूपतन है प्रवाह रूपेणा ये छे जो अनादि है ना ये स्वरूपतादि संसार को जो अनादि कहा प्रवाह रूपे ना जैसे गंगा जी को हम अनादि मानते है भगीर तये ना क्या वो गंगा जी है भी एक कण नहीं उसमें नहीं <laughs> वो कहा गई पता नहीं किंतु वो धारा चलते हैं ना उसको लेके अनादि मानते तो इसलिए अनादिंग कर्म का भी अनादि है ये हाँ परम्परा रूप पर, रूपे ना पर, प्रवाह रूपे नूपे जैसा है ना पंचदेश में कर्म कुरंती भोग कर्म क्यों करते भोग के लिए और भोग करता है कर्म के जैसे चक्र से आवर्त तो ये नुगापथ युगापद नहीं है बदर मुष्टि प्रक्षेपवत जैसे बेर को एक साथ फेंकते हैं ना हाँ। वैसा नहीं लेना क्रमा नियामा विवक्षो अर्थो अयम मंत्र आरभ इसलिए यहाँ सृष्टि का जो क्रम है ना उसका नियम बतलाने की इच्छा वाला ये मंत्र यहाँ प्रारंभ है हाँ। क्रम छे देखिए सृष्टि में वास्तव में तात्पर्य नहीं क्योंकि okay. जो बोल रहे हैं ना शब्द अलग अलग उपनिषद में अलग अलग रूप से समझा रहे हैं सृष्टि में कहा भी एक नहीं मिले कई तरह में देखिये तस्माद, तस्माद आत्मा आकाश कहा गया छांदो के में सीधा बोल दिया तेजो अस्त्रचा कहा दिया, कहा दिया। और अ में बोल दिया अम्बा मरो मरी लोगों को सृजन किया ब्रहदार ने के बोलते वही मनो शत्रु हो गया घोड़ा बन गया घोड़ी बन गया ये पूरा सृष्टि और यहाँ दो अलग ढंग से बता रहे हैं तो इसलिए सृष्टि का तात्पर्य इसलिए है सृष्टि के द्वारा श्रेष्ठा को बताने में होता है इसका कोई ना कोई एक श्रेष्ठा है।, है तो सृष्टि में ऐसे क्यों श्रुति अलग अलग बता रहे हैं इसका मतलब सृष्टि वास्तव में है ही नहीं यदि है नहीं। होता तो यहाँ एक ही क्रम होता एक क्रम होना कि भिन्न भिन्न नहीं होना ऐसी <coughs> दो यहाँ अलग ढंग से बताओ थोड़ा देखिए मंत्र देखिए तपसा चियते चियते तपसा ततो चीय तथो अन्नमि अन्ना प्राणो प्राणो मनो सत्यम लोकसूचा तपसा चीयते ब्रह्म तपके द्वारा ब्रह्म चियते मतलब स्थूलता को बढ़ गया यहाँ तप का मतलब क्या है कौन सा तप है तप का मतलब यहाँ विचार, रूप, विचार तप, रूप तप ज्ञान रूप तप ज्ञान तप जैसा बैठ के ये नहीं विचार ही सबसे बड़ा तप माना जाता है क्योंकि विचार से बढ़कर कोई तप नहीं माना जाता विचार किसको के? विचार का मतलब चिंतन विचार का मतलब चिंतन जैसा कोई लोक में भी देखे कोई कार्य करना हो अब खूब विचार करते चिंतन करते हैं मकान बनाना हो पहले चिंतन करते हैं ना कैसे करें कर तो वैसे सृष्टि करने के लिए वो चिंतन करता विचार सृष्टि विषय को लेकर पूर्व कल्प में जो वेद आदि है उसको लक्ष्य करके जो चिंतन करना वही विचार है ब्रह्मंड तो अलग नहीं करता सृष्टि पूर्वकल्प अकल्पय है ना और स्वामी जो भावरोग की भवरोग की जो औषधि विचार दिया तो वहाँ विचार यहाँ विचार है मुख्य रूप से दो है नहीं तो तीन है ईश्वर जीव और जगत ये तीनों का विचार है त्रिपुटी है ना तस्त सदा विचार आ, है। ये तीनों का मुख्य विचार है जीव ईश्वर और प्रपंचदशी करने वोटा है ना तीनों का विचार है तो इसलिए मुख्य रूप से है ईश्वर का जगत इसीलिए है त्याज्य तो है कुछ लोग इसलिए तीनों सत्य मानते हैं ना आर्य समाज वाले तीनों सत्य मानते जीव भी सत्य है ईश्वर भी सच्चा है जगत भी सत्य है तीनों सत्य मानते एक बार इसलिए एक बार शास्त्रार्थ तो हो रहा था तो आर्य समाज और सनातनियों का तो उनका त्रि सत्य है उनका प्रतिज्ञा सत्य है तो उन्होंने वेदांत ने सनातन ने, ने प्रश्न किया अच्छा आप तीन सत्य है ना उनमें भेद है अथवा अभेद है यदि अभेद मानेंगे तो एक हो गया ना यदि हाँ। भेद मानते हो भेद भी एक पदार्थ है हाँ। तो तीन कैसे चार हो गए ना हाँ। जीव ईश्वर हाँ। जगत एक हाँ। भेद हाँ। तो प्रतिज्ञा भंग तो तीन सत्य कैसे बोले चार सत्य है ना। तो दिखाने वाला चौथा चाहिए भेद है ना ना पदार्थ हो गए तो हो तो एक गए सिद्धांत <laughs> ऐसा तो इसलिए हम बता रहे हैं तप का मतलब विचार ज्ञान रूप तप क्योंकि वहां आया ब्रह्म तो सप्तान ब्राह्मण में वहां कर्मेणा तपसा कर्मण तप और कर्म के द्वारा उन्होंने सात अन्न को उत्पन्न किया परमात्मा ये सारा जगत है ना सप्तान्न रूप से विभाजन है सात इसलिए सात लोग भी मानते तो कैसा है वहाँ बाष्यकार ने किया तप का मतलब है वहाँ उपासना और कर्म उपासना और कर्म तो इसलिए यहाँ भी तपास तप का मतलब विचार ज्ञान रूप तप विचार रूप तप तो उस तप से चीयते चीचे नहीं तो मतलब यह वृद्धि अर्थ में बढ़ गया भाषाकार कहेंगे कैसा जैसा कोई बीज आप जमीन में डाल देते तो अंकुरित होते समय वो फूल जाता है थोड़ा अथवा संतान उत्पत्ति के समय पिता में थोड़ा एक हर्षित के हर्ष आ देते तो वैसा ब्रह्म में एक अंदर जान वैराग्यदि उल्लसित होना यही उसका ब्रह्म जी में बढ़ना और कोई नहीं बढ़ना तो चीते मतलब तो एक प्रकार से उन्होंने इस मायादी के साथ संबंध करके अपने ज्ञान के द्वारा सृष्टि के यही चीयते मतलब उपचय होना कौन ब्रह्मा तो तपसा चे जैसा अंकुर जो बढ़ रहे है ना बीज वैसे नहीं फूला ये नहीं नहीं रहा ये मतलब उल्लास के अंदर एक प्रकार के मुझे सृष्टि करना है उल्लसित होना इतना ही उठ तो बोलते हैं ना आजकल तो आप बहुत बड़े हो गए प्रसन्नता तो होते हैं ना तो बोलते अरे तुम बहुत बढ़ गया हो करवा माया के साथ संबंध किया बस ये लेना दूसरा अर्थ है ना माया को स्वाधीन किया वहां उन्होंने इसलिए वहाँ बृहदारण महता उन्होंने प्रश्न किया कितने देवता है तो बोलते तीन और तैतीस कहा उसके बाद तैतीस देवता कहा कितने हैं उसके बाद आठ इसके बाद चार उसके बाद एक उसके डेढ़ कहा दिया डेढ़ कैसा है डेढ़ का मतलब जिसके द्वारा वृद्धि हो रही है इसलिए डेढ़ माना देवता एक है जिससे बढ़ रहे है इसलिए डेढ़ माना वैसे है वैसे ही ब्रह्मा एक, भी एकता भी दे माया को साथ में <laughs> लेना यही चीज थे अर्थ लेना तत् बोलो तस्मात क्योंकि ब्रह्मा के अंदर एक उल्लासित हो गया एक संकल्प उठ गया तभी उन्होंने माया को अपना साथ किया का नाम क्या है उसमें वृद्धि बढ़ना बढ़ोतरी होना अथवा अभी तक केवल माया का दृष्ट था वो अभी तक क्या था माया का दृष्ट क्या अभी माया के साथ स्वत्मा साथ किया उन्होंने जी। अभी तक केवल देख रहा था माया को उसको साथ अभी उसको स्वात्मसात किया अभिन्न रूप से तब ये बढ़ गए ना उसमें शक्ति के द्वारा तो वही चीज कर तत्व बोलता तस्मात अन्नम अभिजाते सीधा बोल रहे अन्न उत्पन्न हो गया अन्नम बोलते अव्याकृतम हाँ अच्छा? ये अन्न है अन्न का मतलब अव्याकृत है कहेंगे अन्न मतलब अव्यादि बताया हाँ अनादि है तो उत्पन्न मतलब उसके साथ संबंध होना बस इतना ही अलग उत्पन्न नहीं किया है है ना? और जो यहां जो विचार तप है, वो भी तो माया को लेकर होना चाहिए हाँ, ले अभी माया तक, को लेकर माया माया ले विचार किया फिर माया उसके को साथ माया संबंध करना है उत्पत्ति अव्यकृत मतलब मतलब ईश्वर अव्यकृत का मतलब ईश्वर यहाँ ईश्वर लेना पड़े देखिए उत्पत्ति कोई है ही नहीं माया के साथ संबंध होना ही वो ईश्वर रूप से उत्पन्न होना ईश्वर की उत्पत्ति मतलब जैसे जो घट उत्पन्न हो रहे हैं वैसा नहीं माया के साथ संबंध हो गया तो ईश्वर की उत्पत्ति। तो बोल रहे हैं ना वहाँ दो उत्पन्न करके ये दोनों माया के संतान एक बड़ा भाई है आ, एक छोटा भाई उत्पत्ति का मतलब सम्बन्धन है को माया उत्पन्न करती है। तो इसलिए बोलते हैं है ना बिल्कुल महानास्तिक और दूसरे बोल रहे हैं है, है। है। है तो अलग बात है हाँ। है।, है। हाँ। उसमें कोई संदेह क्योंकि जब तक हम है तब तक ईश्वर है बोलते ना जब तक हम है तब तक ईश्वर है शरीर को लेके नहीं अपना अस्तित्व तो मान रहे हैं मैं अपने को तब तक ईश्वर है भाव को लेकर तब तक, तक जब उसमें मिल गया तो दोनों सुसूप्त में कहा है ईश्वर है क्या नहीं। <laughs> गए। चक्कर सुसुप्त में कहा है ईश्वर <laughs> नहीं सुषुप्त भी ईश्वर है भान नहीं होता है तो सुसुप्त में हम भी है भान नहीं होता सृष्टि भी है सब है तभी माना जाता है जैसा भी ईश्वर है व्यवहार कर रहे हैं एक ही हाँ। भूत है खाली तो तो समझने के लिए क्रम बनाया ये बनाया वास्तव तो में तो फिर पीछे पीछे होके जायेंगे अद्यारोप अववादाभ्याम निष्प्रपंच नाम सुख बोधाया तो कल्पिता वही है इतने तो क्रम कल्पना के समझाने के वही है कुछ भी नहीं बोल करके परमात्मा तक नहीं कुछ भी नहीं बोल में बोलने से भी तो परमात्मा तत्व तो बोलते हैं तो तो भी तो अब बोलते हैं ना जो है पहले मान लिया ना, ना परमात्मा तत्व के और कुछ नहीं परमात्मा तत्व है वो भी कोई एक पकड़ तो दिया ना छोटे वाला भी तो एक हो गया ना कम से कम बड़े को माना है ना छोटे को छोड़ करके बाद में उसको भी छोड़ देना अव्यात कुछ भी नहीं से फिर शून्य आ जाता है इसलिए वो नहीं मना किसी? आज कुछ भी नहीं मतलब जो कुछ नहीं कहने वाला जो नहीं नहीं कहा सकता तो वैसे यही कह कहा ना सर्वम शून्य बोल रहे सर्वम शून्य जो शून्य को जानने वाला भी सर्व है शून्य को जानने वाला भी सर्व है सर्व के अंदर वो आ जाएगा तो यदि शून्य को जानने वाला भी यदि शून्य हो तो नहीं जान सकता जानने वाले को शून्य नहीं कह सकता बाकी शून्य मानने से कोई आपत्ति नहीं हमारा आ, वो तो हम मानते ही।, तो ही नहीं मानते तो इसलिए बोल रहे अन्नम का मतलब यहाँ अव्याकृत अभी जाए तो बोल तो उत्पन्न हुआ देखिए यहाँ उत्पत्ति का नहीं माए के साथ संबंध होना ही उत्पत्ति जैसा घट आकाश की उत्पत्ति मांडू के कार्यक्रम ने बताया घटाकाश की उत्पत्ति मतलब क्या घट उत्पन्न हुआ घटाकाश उत्पत्ति वैसे ही माए के साथ संबंध होगा ईश्वर की उत्पत्ति बस इतनी और वास्तव में नहीं है तो वही ईश्वर दूसरा नहीं है तो उसके बाद उस अन्य से अन्य से मतलब ईश्वर से प्राणो प्राण मतलब हिरण्य गर्भ प्राण शब्द से लेना हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा क्योंकि ईश्वर से प्राण ब्रम और कार्य ब्रह्म हाँ क्योंकि वो माया के साथ संबंध होने से ईश्वर की उत्पत्ति और ईश्वर ने क्या किया अपीकृत पंच महाभूतों को उत्पन्न किया तस्माद ये तस्माद आत्मना आकाश असंभूता तो और उसके साथ तादात में हो गए वो उसके तभी तभी नाम पड़ गया उसका प्राण उसका नाम पड़ गया प्राण प्राण का मतलब यहाँ नगर कार्य ब्रह्मा वो कार्य ब्रह्मा हो गया उसके बाद प्राणो प्राणाध्माना प्राण से मन लेना मन का मतलब संकल्प विकल्पात्मा का है ना ऐसा तो जो मन है तो अंत कर हाँ जीव मान सकता है हाँ। जीव तो इसीलिए बोल रहे मन हाँ संकल्प आत्मा का मन है ना वो अंत करण भाषा करेंगे वो उत्पन्न हो गया उसके बाद सत्यम लोक सत्यम लोक का मतलब आकाश आदि जो भूत पंचक है ना भाषा करेंगे सत्य लोग मतलब भूत पंचक न, भी पंच तो भूत पंचक न, ये वो तो ये। श्टूल। श्टूल, न, न, तो सत्यम अभी उसको सत्य क्यों कहा दिया सत्यम का अर्थ करेंगे भाषा कर आकाश आदि पंचभूतक यहाँ सत्य क्यों कहा तो इसलिए वहाँ एक बृहदाण्य में स्वती आती है वहाँ सत्य से सत्यमांड्य का जो दूसरे में आता है सत्य से सत्यम आ, ये भागवत या आ, है तो स्वामी जी सत्य से सत्यमिति प्राणो वही सत्यम तेष मेष सत्यम ऐसा बाद में सूचने व्यक्ति किया तो सत्य का भी सत्य है भागवत है ना सत्याव्रतम सत्य नौ नौ बार बार सत्य परम सत्यस्य च गर्भस्तुति में दस कंद में तो इसको सत्य बता दिया बाद में इसको अमृत भी बता दिया है तो बादशाह ने वैक बताया वहाँ सत्य क्यों है प्राण को सत्य क्यों कहा दिया प्राण इसीलिए है जैसा वहाँ दृष्टान दिया मकान होता है मकान में दो अंश होते हैं एक बाह्य अंश होता है घास फूस अधिधिक है रहें, और अंदर जो डालते हैं वो सबको धारण करता है मकान तो वैसे ही स्थूल विराट आदि है उसके अपेक्षा हिरण्य हिरण्यगर वह है सत्य। वो सत्य है और उसका भी ये सत्य है कारण अतः दो अक्षर ब्रह्म है तो दो है ना वहां तो सत्य से शब्द से वहां सूत्र को ले लिया नहीं। नहीं। के दो सूत्र है ना अविद्या सूत्र और विद्यासूत्र सूत्र माना है तर्रे अव्याकृत मसित प्रथमाध्य में आत्मा उपासिता ये विद्यासूत्र माना है ये कोई अलग नहीं ईशाषय में जो आया है ना ईशावाच्यम इधम सर्वम उसी को यहाँ विद्यासूत्र से संकेत और कुर्वन ने व कर्माणी बताया था ना तरह अव्याकृत महा मृत्युदेव करके वहाँ आया तो उस अविद्या सूत्र का विस्तार करते वो प्राणस्य करके प्रयोग किया उस प्राण का ही उसमें बाद जितना भी विस्तार है मूर्त है अमूर्त है सब कुछ और उसके बाद विद्यासूत्र का जो विषय है वो सत्यस्य साथ्या, साथ्या, सत्यम जो सत्यम शब्द कहा दिया ना उसी का भी सत्य विद्या सूत्र का विषय तो इसलिए जगत को भी सत्य शब्द से प्रयोग किया तो ऊपर पात्र उतर दिया था। जो जो था ना पंडित तो जगत सत्यम तुम लोग मिथ्या कैसे मानते बोले हाँ हम भी मानते सत्य तो आगे भी तो एक सत्य का भी सत्य और एक सत्य है तो ये कौन सा सत्य हो आगे का जो त्रिकाल आगे का जो सत्यम शब्द है ना वो त्रिकाल आबाद्य है जगत में अस्ति अस्ति करके व्यवहार होने से ही सत्य है। सत्य तो बोल रहे व्यवहार आपात, आपात सत्य बोलते हैं जगत का जो है ना वो अधिष्ठान सत्यता प्रतीत होती है उनमें तो है नहीं, जिसकी सत्ता से सब सत्य उसमें आए ना। यह जो उसमें भी आये स्वामी जी अत आत्म इदम सर्वमद आत्म इधम सर्व तत्सतम स आत्मा तत्व आत्म सर्वम मतलब जिस आत्मा के द्वारा ये सारा जगत जो सत्य हो रहा है जी। बान हो रहा है।, वो सत है है है है है और आत्मा जी। जी। आत्मा को बताया ना के द्वारा जी जी इलो उसको सत्य का तो स्वतंत्र तो सत्यम बोल बोलते आकाश आदि लोका उसके बाद कर्मासु तो आकाश आदि उनको उत्पन्न के लोग और उसके बाद कर्म और कर्म उसका अलग अलग कर्म हुँ. तो चाम अमृतम बोलते कर्म फल स्वर्गलोक हाँ सब ले ना कर्म कफल कोई, कोई भी कर्म, कर्म ये फल जितने ये भी स्वर्गलोक तो है ही है हुँ. कर्म कफल जो भी कर्मास बोलते कर्म उत्पन्न करने के बाद उस कर्म फल का भोगने में अमृत बोलते फलम जी तो अमृत मतलब फल फल जो है कर्म जो है फल के बिना समाप्त नहीं इसलिए कर्म का फल हो गए अमृत तो इसको अमृत क्यों कहा दिया जो भी फल होता है ना अमृत तुल्य माना जाता है हरेक काम में देखिए आप मेहनत से काम किया फल मिल जाता है लौकिक में भी वो अमृत जैसा मानता है अतः वो याग आदि तो स्वर्ग आदि को भी वहाँ अमृत कहा दिया सोम या किया सोम पान किया, करने से उसको अमृत अमृतत्व को प्राप्त मानते हैं अपाम सोमाम करके सोमम अपाम स्वर्गम आप अभूम बुरा कर्म किया उसका तो दुख फल होगा उसको क्यों क्योंकि तो पाप कही? माना इसको। तो उसको क्यों नहीं? नहीं, हाँ है उसको अमृत क्यों कहना मुख्य रूप से भगवान ने कभी खराब कर्म सृष्टि नहीं किया ये सिद्ध होता है भगवान ने प्रारंभ में है ना अच्छा कर्म बिगाड़ दिया मनुष्य ने यही सिद्ध होता है उसका मौसम ये भी ठीक है ना क्यूँकी वो बुरा क्षय हो गया नहीं उसको देखिए जहाँ भी श्रुति में आता है ना इसलिए अमृत नहीं नहीं में जहां भी देखे भगवान ने जो कर्म जो पहले प्रारंभ किया वो शुभ ही तो मनुष्य ने उसको बाद में अपना जोड़ करके बिगाड़ दिया जितना भी जैसे देखे गंगा जी जो जहां से आती पवित्र है आगे जोड़ करके मनुष्य ने क्या गंगा बना दिया तो भाष्य में देखे थोड़ा सा तपसा ज्ञानो ज्ञाने देखिए भाष्यकार स्पष्ट कर रहे तप का मतलब कौन है ज्ञाने न ज्ञान का मतलब कौन सा उत्पत्ति विधि यह ज्ञान का मतलब तत्व ज्ञान है जगत के उत्पन्न करने का जो ज्ञान जानाति इच्छति यतति तीन होते हैं ना कोई भी कार्य करने के लिए पहले आपको ज्ञान होना चाहिए तो ज्ञान के बिना इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती तो इसलिए यहाँ जगत उत्पन्न करने का जो ज्ञान ये ज्ञान देना तो ज्ञाने ना मतलब उत्पत्ति उत्पत्ति हाँ, ता ता तो उत्पत्ति उत्पत्ति है तो विधि का ज्ञाता होने के कारण जगत की जो उत्पत्ति बिना ज्ञान इच्छा हो जाए तो कोई किसी किसी बात में नहीं होती सामान्य बोध कोई ना कोई देखिए वो तो बिल्कुल नहीं सामान्य बोध नहीं होगा कोई ना देखे विशेष या तो सामान्य ज्ञान ज्ञान रहा हूँ तो हाँ। विशेष नहीं बोल रहा हम यहाँ तो, तो, तो, तो अलग बात अलग बात है वहाँ भी शास्त्र के अनुसार है ना पूर्व मकलपयथ जहाँ मोनु लौकिक में बता रहा हूँ या तो सुना हो या तो दे का हो तो ही है सामान्य बोध के प्रति भी इच्छा आपको इच्छा हो चाहिए मान दी जामेरिका जाने की इच्छा हो रही अमेरिका देखा तो नहीं है हाँ, तो किसने सुना है अमेरिका में तो सुनने के लिए ज्ञान होना है पीछे। कोई। परमात्मा को तो अमेरिका है। कैसा बहुत कारण है शिक्षा को जाना तो ज्ञान जाने न कौन सा जाने ना उत्पत्ति विज्ञा उत्पत्ति विधिका ज्ञात होने के कारण उसको ज्ञाने न तपसा तो उसको तप कहा दिया तय तया भूतयोनिअक्षर ब्रह्म चीयते तया, तया बोलते उस तप के द्वारा भूतयोनि पीछे बताया था ना सारे चराचर का ये कारण है निमित्त भी और उपादान ऐसे जो भूतयोनि जो अक्षर है कौन है ब्रह्म है माया को लेकर उत्पत्ति विधि का माया के बिना नहीं होगा ना माया अभी बताया था माया के बिना उसको कोई अस्तित्व इसलिए माना जाता है ना शवा और शिव क्या अंतर है उसमें शव में एकार लगाया तो शिव लगा बनता है शिव में एक हटाया तो शव एक शक्तिवाचक अथ वृत्ति वाचक माना एक शक्ति का स्वरूप शिवा शक्त युक्त यदिवती शक्त प्रभव न चेदे नकल कुशलास्पंदन भी नहीं हो होशक्त सौंदर्य हैं इसलिए वा भी आयस मजव्या दिव्या बिना बिना शिवा नानिच चंद्रचंद्रिकोर शिव के बिना देवी नहीं देवी के बिना शिव नहीं दोनों एक है इसलिए, जी, स्वारे। जी, स्वारे। इसलिए जी वहाँ अर्धनारेश्वर माना जाता महादेव पूरे होते हैं जब आधे अंग में बठाते पार होते इसीलिए स्वामी जो वहाँ जो खंडन ना बड़े स्वामी जी उन्हें राजहाम से मिलेगा, वेदांत में ब्रह्म को नपुंसक में प्रयोग करते हैं अक्षर ब्रह्म को <laughs> बर्म, बर्म, हाँ। बर्मारी बर्मारी। नहीं नपुंसक में प्रयोग होता है इदम प्रयोग अक्षर ब्रह्म यहाँ प्रयोग करना सृष्टि हो तो पुल्लिंग में क्योंकि वहाँ दोनों समावि नहीं नहीं, <laughs> <कलू इदम। laughs> नहीं, नहीं। नपुंसक भी होता, हाँ। होता है उभयात्मक हाँ, होता है लोक में भी तीन है ना पुरुष स्त्री नपुंसक पुरुष तत्व ज्यादा होने से पुरुष हो गया स्त्री तत्व ज्यादा होने से दोनों उभयात्मक होने से नुपुंसक माना तो इसलिए वो दो <laughs> तो वो तो तो इसलिए इसलिए हम बता रहे भाषा में देखिए अक्षरम लोप हो तो चियता दिया ना आगे उपचियते है ना इसलिए आयादेश होकर लोप हो गया मंत्र में चियते है ना भाषा का रोटा रहे चीयता उपचीयते अर्थात उपचित होता है तो उपचित का मतलब क्या है मंत्र में चीत अर्थ आ गया तो बादशाह कर उसका उपचित होता है तो उपचित क्या चीज है तो स्पष्ट कर स्पष्ट कर उत्पीपादय उत्पीपाशयद उत्पी जगद अंकुर बीज गच्छति पुत्रमिव पिता हर्षेण दूर द अर्थात ब्रह्म में जो वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं अर्थात उपचय हो रहे है स्थूलता आ रहे इस क्या चीज़ है क्या चीज है एक दृष्टांत दे रहे हैं अच्छा के के बाद बाद आएगा ना हाँ तब के बाद। तपसा चाहिए है ना वो तो संकल्प हो गए उसको वृद्धि तो मतलब, मतलब माया के साथ मतलब वो हर्षित हो जाता है आप बीज बीचे अंकुरित फुल जाते कितना देर होता है, है तीन तो दो और कितना है डेढ़ डेढ़ का मतलब वृद्धि के सहित तो को लेकर वही माया के साथ यही बताया ना मैं अभी तक केवल माया का साथ दृष्टा था माया के साथ संबंध करना ही उसका क्या है प्राप्त बस दिश्ट यही रूप से तो वही तो हो जब सब होगा नहीं वो तो किया था उस, उसी से वो वृद्धि को प्राप्त हो रहे है ना। न वो जगत अंकुर जगत अंकुरता तस्वीर गरबा ददाम गीता में है न हाँ। प्रणियों का संस्कार जो महत महत ब्रह्मा। महत ब्रह्मा तस्मिन गरबा ददाम्य गीता में है न से जमाना प्राणी कर्मो का है ना माया को महत ब्रह्म का है तो यही बता रहे उत्पिपाद इधम अर्थात तो उत्पिपाषद मतलब उत्पन्न करने के इच्छे से उत्पन्न करने की इच्छा करते हुए सनांत है सारा जगत को उत्पन्न करने के इच्छे से इच्छा करते हुए किसका इदम जगत सारा जगत को उत्पन्न करने के अभी तो केवल संस्कार रूप में था ना तो अंकुर वृष्टान दे रहे जिस प्रकार अंकुर है ना बीजम उच्छुन्नताम बीज में हल्कापन जो फूल जाता है उसको कहते कुरवत कहते कुरवद अंकुर कहता बिल्कुल अंकुर इसमें नहीं आया है नहीं फूल फूलने फूल के बाद थोड़ा सा आता है ना उसको कुर्वध रूप बोलते पहले उसको बोलते रूप बोलते तो उसमें बीजम उच्छुन्नताम गच्चे थी अंकुर से पहले बीज क्या होता है थोड़े हल्के से फूल जाती है एकदम वैसा ही एक पुत्र पिता हर्षेणा अतवा पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा वाला जो पिता है उसके अंदर एक उल्लसित आता है क्योंकि निरवय संतान होगा इस भाव से तो वैसा ही परमात्मा ने जो उल्लसित होना तो वही उसका फूलना और कोई फूलना नहीं, नहीं। तो जैसा फूलता तो अवय वाला वो निरवय फूलेंगे कहां से तो बस ये उल्लसित उसके अंदर अभी केवल संकल्प कहता और संकल्प से संकल्प एक आहलादक रूप उल्लसित कारण ब्रह्म को निरावय कहेंगे है तो निरा इसलिए उससे मान आया नहीं, नहीं।, नहीं। इसलिए है ना वो सगुण निराकार है ना ईश्वर सगुण निराकार है सगुन निराकार है ना ठीक है तो इसलिए सगुण निराकार मान है ओ पूर्णवध पूर्णमद पूर्णापूर्णमुदश्यते पूर्णश पूर्णमाताय पूर्णमेवा ओम शाति शांति शांति शंकर